भूमिका संशयरूपी राक्षस का जन्म अज्ञान और भ्रम से होता है जो मन के सुख और शांति को नष्ट कर देता है जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे पर अविश्वास करते हो क्या वहां शांति हो सकती है अविश्वास भयावह है लेकिन उसे सच्चे ज्ञान और ईश्वर की कृपा से नष्ट नहीं किया जा सकता है कई व्यक्ति न्यू टेस्टामेंट में लिखित शंकालू थॉमस के समान हैं जिसने अन्य शिष्यों से सुनने के बाद भी कहा कि उन्होंने ईसा को देखा है ईसा के पुनरुत्थान पर अविश्वास किया एक बार कलमा अब बांग्लादेश के एक भक्त ने श्री रामकृष्ण की आध्यात्मिक सहधर्मिणी श्री माँ शारदा देवी की दिव्यता पर संदेह किया यह अविश्वास उनके मन को मथ रहा था और उसके आध्यात्मिक जीवन को नष्ट कर रहा था समाधान की खोज में वे श्री माँ शारदा के एक सेवक स्वामी शारदानंद से मिलने कलकत्ता के उद्बोधन भवन आए कल्मा के उस भक्त ने कहा महाराज जी मैं विश्वास करता हूं कि श्री कृष्ण एक अवतार थे लेकिन मैं माँ शारदा देवी को भगवती के रूप में स्वीकार नहीं करता स्वामी शारदानंद ने, ने उत्तर दिया अच्छा यदि तुम विश्वास करते हो कि ठाकुर ईश्वर थे तब तुम्हें मां शारदा देवी को भगवती स्वीकार करने में क्या बाधा है भक्त ने कहा कि ठाकुर को बारंबार समाधि होती बारम्बार्त उन्होंने ठाकुर के समान कठोर साधना भी नहीं की स्वामी शारदानंद जी ने कहा तो फिर तुम्हें पक्का विश्वास नहीं है कि ठाकुर ईश्वर थे भक्त ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया नहीं स्वामी मुझे पूर्ण विश्वास है कि ठाकुर ईश्वर थे शारदांद जी ने कहा तो क्या तुम विश्वास करते हो कि ईश्वर ने एक गरीब स्त्री जिसने गाय के गोबर के कंडा इकट्ठे किए और उन्हें बेचकर अपना जीवन निर्वाह किया उनके पुत्री से विवाह किया बिना कुछ कहे भक्त ने स्वामी शारदानंद के समक्ष नतमस्तक हो आनंद पूर्वक कहा स्वामी जी मेरी शंका समाप्त हो गई है यह पुस्तक श्री माँ शारदा देवी अठारह सौ श्री रामकृष्ण देव अठारह सौ की सहधर्मिनी की कथा है उन्नीसवीं शताब्दी के देव पुरुष श्री रामकृष्ण पूरे संसार में सभी धार्मिक परंपराओं के प्रति सम्मान और स्वीकृति का प्रदर्शन करने के लिए सुविख्यात है सचमुच वे एक आध्यात्मिक विभूति थे उनके महाप्रयाण के पश्चात पश्चिम में योग और वेदांत के उदार विचारों को प्रताड़ित करने वालों में प्रथम उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद थे नोबल पुरस्कार प्राप्त फ्रांसी साहित्यकार व्यक्ति अर्थात रामकृष्ण 30 करोड़ लोगों के 2000 वर्षों के आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता है भारतीय धार्मिक परंपरा के अनुसार अवतार अकेले नहीं आते वे अपने शक्ति के साथ आते हैं उनके सहधर्मिणी प्रतिमूर्ति महापुरुषों का एक समूह उनके उपदेशों का प्रचार करते हैं श्री रामचंद्र सीता जी के साथ आए श्री कृष्ण राधा के साथ बुद्ध यशोधरा के साथ चैतन्य विष्णुप्रिया के साथ और श्री रामकृष्ण माँ शारदा के साथ स्वामी निखिलानंद लिखते हैं पत्नी को सहधर्मिणी कहते हैं आध्यात्मिक लक्ष्य में पति की सहभागी विवाह का अर्थ पति की श्रेष्ठता होता है पत्नी की लघुता नहीं होता एक के बिना दूसरा अधूरा है इस धारणा को हिंदू देवता अर्धनारेश्वर के द्वारा प्रतीक के रूप में समझाया गया है जिसका आधा भाग स्त्री और आधा भाग पुरुष है जब व्यक्ति अपनी पत्नी को मात्र भौतिक कामना पूर्ति की वस्तु मानता है परिवार आपदग्रस्त हो जाता है हिंदू धर्म ग्रंथ कहता है वह सदाचारी के लिए भाग्य की देवी है और दुष्ट के लिए अनिष्टकारी शक्ति है यह ग्रंथ वर्णन करता है कि श्री रामकृष्ण देव की सहधर्मणी ने अपने पति के आध्यात्मिक सेवा कार्य को उनकी महासमाधि के पश्चात चौंतीस वर्षों तक किस प्रकार संपन्न किया और श्री रामकृष्ण संघ के साधुओं और भक्तों को प्रेरणा प्रदान की उनका जीवन वेदांत को व्यवहार में उतारने का उज्ज्वलंत उदाहरण है उन्होंने दिखाया कि संसार में रहते हुए ईश्वर के सान्निध्य में कैसे रहना चाहिए किस प्रकार जीवन जीना चाहिए जो सक्रिय और ध्यानमय हो सहनशीलता और क्षमा के द्वारा व्यक्ति के कर्मों में किस प्रकार तालमेल बैठाना व्यक्ति के दैनिक जीवन में प्रेम करुणा विनम्रता निस्वार्थ सेवा त्याग और भक्ति के द्वारा किस प्रकार शांति और आनंद की उपलब्धि करना उनका अंतिम संदेश था बेटा यदि तुम मन की शांति चाहते हो तो दूसरों का दोष मत देखो अपने स्वयं के दोष देखो संसार को अपना बनाना सीखो बेटा इस संसार में कोई भी पराया नहीं है सारा संसार तुम्हारा अपना है लोग प्रायः मार्गदर्शन और जीवन गठन के लिए एक प्रेरणा स्रोत ढूंढते हैं हमें यह देखकर प्रसन्नता होती है कि व्यक्ति जैसा उपदेश देता है उसी प्रकार उसका जीवन है हम पूर्ण नहीं हैं पर हम दूसरे में पूर्णता देखना चाहते हैं सीमा माँ शारदा देवी अपने विभिन्न संबंधों जैसे पुत्री बहन पत्नी और माँ गृहिणी और साध्वी के रूप में आदर्श स्वरूपा थी हिन्दू मत के अनुसार नारित्व की पराकाष्ठा माता के रूप में है परिवार में माता के निस्वार्थ प्रेम और त्याग में सेवा के कारण सर्वाधिक सम्मान प्राप्त करती है इसके अतिरिक्त उन्हें साक्षात देवी माना जाता है वह ईश्वर के मातृत्व का मूर्त रूप है बच्चे सामान्यतः पिता की अपेक्षा माता से अधिक उन्मुक्त रहते हैं वे माता से कुछ मांगने में हिचकते नहीं बंगाली कहावत के अनुसार पुत्र बुरा हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती केवल एक जौहरी रत्न का मूल्य जानता है हम माँ सारदा के वास्तविक स्वरूप को यथार्थ में नहीं जानते यद्यपि हम श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद तथा श्री माँ के कुछ अन्य निकटस्थ शिष्यों के श्रीमुख से उनकी महानता के संबंध में सुनते हैं श्री रामकृष्ण ने श्री माँ के संबंध में कहा था शारदा सरस्वती का अवतार है उनका जन्म दूसरों को ज्ञान प्रदान करने के लिए हुआ है उन्होंने अपने शारीरिक सुंदरता को छिपा लिया है ताकि ऐसा न हो कि लोग उनको कुदृष्टि से देखकर कर पाप करें सन अट्ठारह में अमेरिका में थे स्वामी विवेकानंद ने स्वामी शिवानंद को पत्र लिखा तुमने अभी तक यह अनुभव नहीं किया है कि श्री माँ कितनी महान है लोग अभी उन्हें नहीं समझ पाएंगे लेकिन बाद में वे समझेंगे भाई शक्ति के बिना जगत का उद्धार नहीं हो सकता क्या कारण है कि संसार के सब देशों में हमारा देश ही सबसे अधम है शक्तिहीन है पिछड़ा हुआ है इसका कारण यही है कि शक्ति को अपमानित किया गया है उस महाशक्ति को भारत में पुनः जागृत करने के लिए माँ का आविर्भाव हुआ है और उन्हें केंद्र बनाकर फिर से जगत में गार्गी और मैत्रेयी जैसे नारियों का जन्म होगा शक्ति की कृपा के बिना कुछ भी क्रियान्वित नहीं होगा मैं अमेरिका और यूरोप में क्या देख रहा हूँ शक्ति की पूजा यद्यपि वे उनकी उपासना अज्ञान व इंद्रिय भोग द्वारा करते हैं फिर कल्पना करो कि जब पवित्रता के साथ वे उनकी मातृभाव से पूजा करेंगे उनका कितना कल्याण होगा यह स्वाभाविक है जब ईश्वर मनुष्य का रूप धारण करते हैं लोग उन्हें अपने समान एक व्यक्ति मानते हैं श्री कृष्ण ने गीता में कहा है जब मैं मनुष्य का रूप धारण करता हूं अब मेरा अनादर करते हैं क्योंकि वे समस्त प्राणियों के परम प्रभु के रूप में मेरी उच्चतर प्रकृति से अनभिज्ञ रहते हैं जब ईश्वरीय अवतार का पृथ्वी पर अवतरण होता है हम उन्हें भोजन करते हुए सोते हुए चलते हुए और अपने समान कार्य करते हुए देखते हैं यह एक महान आश्चर्य है वे अपने आप को योग माया के आवरण से ढक लेते हैं जिससे सामान्य लोग उन्हें पहचान न सके यदि वे स्वयं कृपा करके अपने को प्रकट न करें तो कोई उनको जान नहीं सकता नाजरथ के ग्रामवासी केवल यह जानते थे कि जीसस बढ़ई का पुत्र है वे उनका दिव्य स्वरूप नहीं पहचान सके प्रत्येक युग में अवतारों को गलत समझा गया है केवल उनके निकट के शिष्य पहचान सके कि वे कौन है एक बार एक महिला भक्त ने मां शारदा से पूछा मां हम आपको क्यों समझ नहीं सकते कि आप देवी मां हैं श्री मां ने उत्तर दिया मेरी बच्ची हर व्यक्ति दिव्यता को कैसे पहचान सकता है नहाने के घाट पर हीरे का एक बड़ा टुकड़ा पड़ा था एक सामान्य पत्थर समझकर लोग उसे अपने पैरों को रगड़ तलवों को साफ करते थे एक दिन एक जौहरी वहां आया और उसने तत्काल उसे एक बड़े और बहुमूल्य हीरे के रूप में पहचान लिया वास्तव में ठाकुर ईश्वर थे उन्होंने मनुष्यों के दुख को कम करने के लिए मनुष्य का रूप धारण किया था वे गुप्त रूप से इस संसार में आए जैसे एक राजा वेश बदल अपने शहर में घूमता है मैं देवी भगवती हूँ सन 1950 के बाद मैं अत्यंत भाग्यशाली था कि मैं शारदा के कई शिष्यों के संपर्क में आया मैंने माँ के बारे में उनसे कई वृत्तान्त सुने सन उन्नीस में स्वामी ईशानंद से मैंने पूछा स्वामी जी आप 11 वर्षों तक माँ शारदा के सेवक थे क्या आप बता सकते हैं आपने सीमा में कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विशेषता देखी मां शारदा और हमारी माताएं बहनें बुआ और हमारे परिवार की अन्य महिलाओं में क्या अंतर है स्वामी ईशानंद जी कुछ देर चुप रहे और फिर कहा क्या तुमने किसी पुरुष या महिला को पूर्ण निष्काम इच्छा रहित देखा है मां शारदा पूर्ण रूपेण कामना रहित थी प्रत्येक व्यक्ति अज्ञानता से उत्पन्न कामना के अधीन है केवल ईश्वर ही कामना शून्य है मां शारदा स्वयं जगदम्बा थी